महाभारत शांति पर्व अष्टाधिक त त्रिशतमोध्याय क्षर अक्षर और परमात्म तत्व का वर्णन जीव के नानात्व और एकत्व का दृष्टांत उपदेश के अधिकारी और अनधिकारी तथा इस ज्ञान की परंपरा को बताते हुए वशिष्ठ कराल जनक संवाद का उपसंहार वशिष्ठवाच अथ अच्छा बुद्ध मथा बुद्धम इमण विधि सुणो आत्मा बहुधा प्रमिष्ट जी कहते हैं राजन अब बुद्ध अर्थात परमात्मा अबुद्ध अर्थात जीवात्मा और इस गुण में गुणमय सृष्टि अर्थात प्राकृत प्रपंच का वर्णन सुनो जीवात्मा अपने आप को अनेक रूपों में प्रकट करके उन रूपों को सत्य मान देखता रहता है एक तदेव विणो बुद्ध न बोधाक्षी पते वास्तव में, में ज्ञान संपन्न होने पर भी इस प्रकार प्रकृति के संदर्भ सर्ग से विकार को प्राप्त हुआ जीवात्मा ब्रह्म को नहीं जान पाता वह गुणों को धारण करता है अतः कृतित्व का अभिमान लेकर रचना और संहार क्या करता है अजस्रम तुह क्रीड़ा विकारो तेजनाधि अव्यक्त बोधना च बुद्ध्यम व्यपि धनेश्वर जीवात्मा इस जगत में सदा क्रीड़ा करने के लिए ही विकार को प्राप्त होता है वह अव्यक्त प्रकृति को जानता है इसलिए ऋषि मुनि उसे बुद्धिमान कहते हैं न तो बुद्ध ते व्यक्तम सगुण तात निर्गुण कदाचित् खलवेतन आहुर प्रतिबुद्धक अर्थात पर ब्रह्म परमात्मा सगुण हो या निर्गुण उसे प्रकृति कभी नहीं जानती क्योंकि वह जड़ है अतः सांख्यवादी विद्वान इस प्रकृति को अप्रतिबुद्ध ज्ञान शून्य कहते हैं बुध्यते यदि वा व्यक्त पंचविंशक बुद्ध्यम भव्यवत्मक श्रुति अनेतिबुद्धेत व्यव्यक्तमद्युत यदि हम मान लिया जाए कि प्रकृति भी जानती है तो यह केवल तत्व पुरुष को ही उससे संयुक्त होकर जान पाती है प्रकृति के साथ संयुक्त होने के कारण ही जीव संगात्मक अर्थात संगी होता है ऐसा श्रुति का कथन है इस संग दोष के कारण ही अव्यक्त एवं अविकारी जीवात्मा को लोग मूढ़ कह दिया करते हैं अव्यक्त बोधना चापी बुद्यमान्युत पंचवीश महात्मा चाशावि बुद्यते षडवश विमलम बुद्धम अप्रमेय सनातनम सातूतम पंचविशं चतुर्विशं च बुद्ध्य पचीसवा तत्वरूप महान आत्मा अव्यक्त प्रकृति को जानता है इसलिए उसे बुद्धिमान कहते हैं परंतु वह भी छब्बीसवें तत्वरूप निर्मल नित्य शुद्ध बुद्ध अप्रमेय सनातन परमात्मा को नहीं जानता है किंतु वह सनातन परमात्मा उस पच्चीसवें रूप जीवात्मा को तथा चौबीसवीं प्रकृति को भी भली भाति जानता है अव्यक्तमद्रम स्वभाव महाद्वितय तात केवलम तात महातेजस्वी नरेश वह अव्यक्त एवं अद्वितीय ब्रह्म यहाँ दृश्य और अदृश्य सभी वस्तुओं में स्वभाव से ही व्याप्त है अत वह सबको जानता है केवल पंचविशं चतुर्विशं न पश्य बुद्धम यदात्म इति मनते तदा प्रकृतिमेशोचन चौबीसवीं अव्यक्त प्रकृति न तो अद्वितय ब्रह्म को देख पाती है और न पचीसवें तत्वरूप जीवात्मा को जब जीवात्मा अव्यक्त ब्रह्म की ओर दृष्टि रखकर अपने को प्रकृति से भिन्न मानता है तब यह प्रकृति का अधिपति हो जाता है बुद्धते च बुद्धिम बुद्धतेमलाजार्दूल तथा बुद्धत्म आजेत तत व्यक्त सर्ग प्रलय धर्मी वही निवसठ जब जीवात्मा शुद्ध ब्रह्म विजयिणी निर्मल एवं सत्ोत्कृष्ण बुद्धि को प्राप्त कर लेता है तब वह छब्बीसवें तत्वरूप पर ब्रह्म का साक्षात्कार करके तद्रूप हो जाता है उस स्थिति में वह नित्य शुद्ध बुद्ध ब्रह्म भाव में ही प्रतिष्ठित होता है फिर तो वह सृष्टि और प्रलय रूप धर्म वाली अभ्यक्त प्रकृति से सर्वथा अतीत हो जाता है निर्गुण प्रकृति वेद गुणयुक्ता ततः केवलधर्माशोत्य व्यक्तदर्शना वह गुणों से अतीत होकर त्रिगुणमयी प्रकृति को जड़ रूप में जान लेता है इस प्रकार प्रकृति को अपने से सर्वथा अभिन्न देखने के कारण वह कैवल्य को प्राप्त हो जाता है केवल न समागम्य विमुक्तमानुयात ए तत्व तत्विताहत्व अजग्राम केवल अद्वितीय ब्रह्म से से से से मिलकर के बंधनों से मुक्त हुआ अपने परमार्थ परमार्थ परमात्मा को को प्राप्त हो जाता है इसे को कहते हैं यह सब से अतीत तथा रहित है तत्व संसादे तत्व चमान धम पंचविशति तत्वा ने प्रवदंती मनीषि सबको मान देने वाले नरेश जीवात्मा तत्वों का आश्रय लेने से ही तत्व सृदित प्रतित होता है वास्तव में वह वा तत्वों का दृष्टा मात्र होने के कारण नहीं है तत्वों से सर्वथा भिन्न ही है इस प्रकार मनीषी पुरुष प्रकृति के चौबीस तत्वों के साथ जीवात्मा को भी एक तत्व मानकर कुल पच्चीस तत्वों का प्रतिपादन करते हैं न च इस तत्व निस्तत्व स्वसेव बुद्धिमान समुंचत तत्व हे क्षिप्रम बुद्ध से लक्षण था जीवात्मा वास्तव में तत्वों से अतीत है अतः तद्रूप नहीं होता है अपितु तो ज्ञानवान होने के कारण ब्रह्म ज्ञान का उदय होने पर यह शीघ्र ही प्राकृत तत्वों का त्याग कर देता है और उसमें नित्य शुद्ध बुद्ध ब्रह्म के लक्षण प्रकट हो जाते हैं सडवशो हमिप्राज्यो गृहमाण जरा केवल बल समात संशय मैं पच्चीस तत्त्वों से भिन्न छब्बीसवा परमात्मा हूँ नित्य ज्ञान सम्पन्न और जानने के योग्य अजर अमर स्वरूप हूँ इस प्रकार विचार करते करते जीवात्मा केवल विवेक बल से ही ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है इसमें संशय नहीं है सर्विंशेन प्रबुद्धेन बुद्धिमान के बुद्धिमान ए तानात्मितुक्तम सांख्या सुतेशना जीव छब्बीसवें तत्व ज्ञान स्वरूप परमात्मा के प्रकाश से ही जड़ वर्ग को जानता है परंतु उसे जानकर भी परमात्मा को न जानने के कारण वह अज्ञानी ही रह जाता है यह अज्ञान ही जीव के नानात्व रूप बंधन का कारण बताया जाता है जैसा कि सांख्य शास्त्र और श्रुतियों द्वारा दिग्दर्शन कराया गया है दिग्दर्शन कराया गया है चेतन समेत पंच विंशति कस्य बुद्धियान बुद्ध्यत जब जीवात्मा बुद्धि के द्वारा जड़ वर्ग को अपना नहीं समझता अर्थात उससे संबंध नहीं जोड़ता तब नित्य चेतन परमात्मा से संयुक्त हुए उस जीवात्मा की परमात्मा के साथ एकता हो जाती है बुद्धमान प्रबुद्धि समता मैथिल संग धर्मा भगव्य सृसंगत्मा नरेज जब तक जीवात्मा चढ़ को अपना समझता है तब तक उस जड़ की ही समता को वह प्राप्त होता है यद्यपि वह स्वरूप से असंग है तो भी प्रकृति के संपर्क से आसक्त रूप धर्म वाला हो जाता है निसंगात्म आसाद्यसक अजम विभुम विभुस््यजती चाव्यक्त विबु्यते चतुर्विशम चडवश से प्रबोधना छब्बीसवा तत्व परमात्मा अजन्मा सर्व्या और संग दोष से रहित है उसकी शरण लेकर जब जीवात्मा उसके स्वरूप का साक्षात्कार कर लेता है तब परमात्मा ज्ञान के प्रभाव से स्वयं भी सर्वव्यापी हो जाता है तथा तो 24 तत्त्वों से युक्त प्रकृति को असार समझकर त्याग देता है ऐसा प्रतिबुद्ध बुद्धिमान तेन घ प्रोक्तो बुद्धस्य तत्त्वेन यथा सुते दर्शन द्रष्टव्यम शास्त्र दर्शनात्म निष्पाप नरेश इस प्रकार मैंने तुमसे अप्रतिबुद्ध अर्थाक्षर बुद्धिमान अक्षर जीवात्मा और बुद्ध ज्ञान स्वरूप परमात्मा इन तीनों का श्रुति के निर्देश के अनुसार यथार्थ रूप से प्रतिपादन किया है शास्त्रीय दृष्टि के अनुसार जीवात्मा के नानात्व और एकत्व को इसी तरह समझना चाहिए मसुको दुम्बरे यद्व अन्यम तद्वद मत्स्योद यथा तद्वन अन्यम उपलभ्यत जैसे गूलर और उसके कीड़े एक साथ रहते हुए भी, भी परस्पर भिन्न हैं उसी प्रकार प्रकृति और पुरुष में भी भिन्नता है जैसे मछली और जल एक दूसरे से भिन्न है उसी प्रकार प्रकृति और पुरुष में भी भेद उपलब्ध होता है एवं एवं गंतव्यम नानात एक तिक्षम अव्यक्त ज्ञान इसी प्रकार प्रकृति और पुरुष की एकता और अनेकता को समझना चाहिए अव्यक्त प्रकृति का पुरुष से जो नित्य भेद है उसके यथार्थ ज्ञान से पुरुष उसके बंधन से मुक्त हो जाता है इसी को मोक्ष कहा गया है पंचविशति क्या प्रभु इस शरीर में जो पचीसवा तत्व अंतर्यामी पुरुष विद्यमान है उसे अव्यक्त के कार्यभूत महत्वादि के बंधन से मुक्त करना आवश्यक है ऐसा विद्वान पुरुष कहते हैं सोयम एवंत न्यथेती निश्चय परेण परधर्म चवतेहित वही वह जीवात्मा पूर्वोक्त प्रकार से ही मुक्त हो सकता है अन्यथा नहीं यही विद्वानों का निश्चय है यह दूसरे से मिलकर उसी का समाधान समान धर्मी हो जाता है विशुद्ध धर्म शुद्धेन बुद्धिना चबुद्धिमान विमुक्त धर्म मुक्त इन असमेत्य पुरुष पुरुष प्रबर जीवात्मा शुद्ध पुरुष का संग करके विशुद्ध धर्म वाला होता है किसी ज्ञानी या बुद्धिमान का संग करने से बुद्धिमान होता है किसी मुक्त से मिलने पर उसमें मुक्त के से ही धर्म या लक्षण प्रकट होते हैं वियोग विमुक्तात्मा विमुक्तात्मात्यथ विमोक्षिण विमोक्षस्य समेत तथा भवि जिसका प्रकृति से संबंध हट गया है ऐसे पुरुष से मिलने पर वह विमुक्तात्मा होता है जो मोक्ष धर्म से युक्त है उसका साथ करने से जीव को मोक्ष प्राप्त होता है शुचि कर्म शुचिश्च्यमितीप्तिमान विमलात्मा च चवती समेत्य विमलात्म जिसके आचार विचार शुद्ध हैं उससे मिलने पर वह पवित्र कर्मा एवं पवित्र होता है जिसका अंतकरण निर्मल है उसके संपर्क में जाने पर वह भी निर्मलात्मा और अमित तेजस्वी होता है केवलात्मा तथा चैव केवल समेत्य स्वतंत्र स्वतंत्रण स्वतंत्रत्व अवाप्नुते अद्वितीय परमात्मा से संबंध स्थापित करके वह तद्रूपता को प्राप्त हो जाता है अर्थात अद्वितीय परमात्मा को प्राप्त हो जाता है स्वतंत्र परमेश्वर से संबंध रखने के कारण वह वा वास्तव में स्वतंत्र होकर वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त कर लेता है एतावदे तत्कथितयाते तथ्यम महाराज यथार्थ तत्व अमसर पर सनातन ब्रह्म विशुद्धमा महाराज मैंने ईर्ष्याष से रहित भाव को स्वीकार करके और तुम्हारे प्रयोजन को समझकर तुमसे प्रेम पूर्वक शुद्ध सनातन एवं सबके आदिभूत सत्य स्वरूप ब्रह्म के यथार्थ तत्व का इस रूप में वर्णन किया है नावे नावेदने राज्य मेंया भवे विधतमान विबोध कारण प्रबोध हे तो प्रणत शासनम राजन जो मनुष्य वेद में श्रद्धा रखने वाला न हो उसे इस उत्तम ज्ञान का उपदेश तुम्हें नहीं करना चाहिए जिसे बोध के लिए अधिक प्यास हो तथा जो जिज्ञासु भाव से शरण में आया हो वही इस उपदेश को सुनने का अधिकारी है न देयम एतच्च तथान शठा युद्ध ही न पंडित अज्ञान अपरोपतापिनेही दे देयम देबोध याद असत्यवादी सठ नीच कपटी अपने को पंडित मानने वाले और दूसरे को कष्ट पहुँचाने वाले मनुष्य को भी इसका उपदेश नहीं देना चाहिए कैसे पुरुष को इस ज्ञान का उपदेश देना और अवश्य देना चाहिए यह भी सुन लो थ गुणाता परापवादा विरताय विशुद्धयोगा बोधा नि क्रियावती चमेहिता विवेक्तलाय विवादहीनाय बहुश्रुताय विजानते चातमे तमेच सक्ताये चेय श्रद्धालु गुणवान परनिंदा से सदा दूर रहने वाले विशुद्ध योगी विद्वान सदा शास्त्रोक्त कर्म करने वाले क्षमाशील सबके हितैसी एकांतवासी शास्त्र विधि का आदर करने वाले विवादहीन बहुज्ञ विज्ञ किसी का अहित न करने वाले तथा इंद्रिय संयम एवं मनोनिग्रह में समर्थ पुरुष को ही इस ज्ञान का उपदेश देना चाहिए ए तिगुणीन तमेन देशुद्धमाहु न श्रेय था योग क्षति धर्म प्रवक्ता रमअ जो इन सद्गुणों से अत्यंत हीन हो उसे इसका उपदेश नहीं देना चाहिए यह ज्ञान विशुद्ध परब्रह्म स्वरूप बताया गया है वैसे गुणहीन पुरुष को दिया हुआ यह ज्ञान उसके लिए कल्याणकारी नहीं होगा तथा कुपात्र को उपदेश देने से वह वक्ता का भी कल्याण नहीं करेगा पृथ्वी माम यद्य प्रन पूर्णा दध्यान्देय तुदम अवृताय जितेन्द्रिया तद संशय तेहि भवे प्रदेश परम नरेन्द्र नरेंद्र जिसने व्रत और नियमों का पालन न किया हो वह यदि रत्नों से भरी हुई इस सारी पृथ्वी का राज्य दे दे तो भी उसे इस ज्ञान का उपदेश नहीं देना चाहिए परंतु जितेंद्रीय पुरुष को निसंदेह इस परम उत्तम ज्ञान का उपदेश देना तुझे उचित है करालमाते ब्रह्म परम त्व्य यथा यथावधुक्त परम पवित्रम विशोकमत्यंतमनादिम्यम अगा मरण राजीतभ च चमीक्ष मोहम त्यज ज्ञानस्य ज्ञान तत्वाद्यधे कराल तुमने मुझसे आज परब्रह्म का ज्ञान सुना है अतः तुम्हारे मन में तनिक भी भय नहीं होना चाहिए वह परब्रह्म परम पवित्र शोक आदि मध्य और अंत से शून्य जन्म मृत्यु से बचाने वाला निरामय निर्भय तथा कल्याणमय है राजन उसका मैंने यथावत रूप से प्रतिपादन किया है वही संपूर्ण ज्ञानों का तात्विक अर्थ है ऐसा जानकर उसका ज्ञान प्राप्त करके आज मोह का परित्याग कर दो अब आप तमहित मया सनातनान गदतो हिरण्य गर्भा नग्रचेतम ब्रह्मा ब्रह्म यथाद्यया नरेश्वर जिस प्रकार आज तुमने मुझसे सनातन ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त किया है इसी प्रकार मैंने भी हिरण्यगर्भ नाम से प्रसिद्ध सनातन उग्र चेता ब्रह्मा जी के मुख से उन्हें बड़े यत्न से प्रसन्न करके इसे प्राप्त किया था पृष्ठ स्वया चात्मी यथा नरेन्द्र यथा मय इदम तय चोक्त तथा वाप्त ब्राह्मण ओम ए नरेंद्र महाज्ञान मोक्ष विद्या नरेंद्र जैसे तुमने मुझसे पूछा है और जैसे मैंने तुम्हारे प्रति आज इस ज्ञान का उपदेश किया है उसी प्रकार मैंने भी ब्रह्मा जी से प्रश्न करके उनके मुख से इस महान ज्ञान को प्राप्त किया है मोक्ष ज्ञानियों का परम आश्रय है। एतदुक्तम परम ब्रह्म पुनः पंचविंशो महाराज परमहर्षि निदर्शना भीष्मजी कहते महाराज महर्षि वशिष्ठ के बताए अनुसार यह पर ब्रह्म का स्वरूप मैंने तुम्हें बताया है जिसे पाकर जीवात्मा फिर इस संसार में नहीं लौटता पुनरावृत्ति होते परम ज्ञानम अवाप्य नत्व न अबुद्यमान जरा मरम जो इस उत्तम ज्ञान को गुरु के मुख से पाकर भी भली भांति समझता नहीं है वह पुनरावृत्ति अर्थात बारंबार आवागमन को प्राप्त होता है और जो इसे तत्वता समझ लेता है वह जरावृत्यु से रहित पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है एक त्रेयसकलम ज्ञानम ते पर मथित तत्वस्तातु नरेश्वर यह परम कल्याणकारी उत्तम ज्ञान मैंने देवर् नारद जी के मुँह से सुना था जिसे यथार्थ रूप से तुम्हें भी बताया है हिण्यगर्भादिना वशिष्ठ महात्मना वशिष्ठादृशिदूरा नारदोवाप्तवा निद न मह्यमेतम सनातनम माशुच कौरवेन्द्रैतम पदम ब्रह्मजी कौर से महात्मा वशिष्ठ शून्य मुनि ने यह ज्या ज्ञान प्राप्त किया था उन्हें श्रेष्ठ वशिष्ठ से यह नारद जी को उपलब्ध हुआ और नारद जी से मुझे यह सनातन ब्रह्म का उपदेश प्राप्त हुआ है कौरव नरेश यह ज्ञान परम इसे सुनकर अब तुम शोक का त्याग कर दो ये न छरा छरे विद्यते विद्यते न छो भयम तस् यो नई तदे पृथ्वीनाथ जिसने क्षर और अक्षर के तत्व को जान लिया है उसमें किसी प्रकार का भी भय नहीं होता जो इसे नहीं जानता उसी में भय रहता है अभिज्ञाना पुनः पुनरुपाद्रवत प्रीत जाति सहस्राणी मरणानता मूर्ख मनुष्य इस तत्व को न जानने के कारण बारंबार संसार में आता है और हजारों जोनियों में जन्म मरण के कष्ट का अनुभव करता है देवलोकम तथा मनुष्यम मनुष्य ही यदि शुद्धति काल तस्माद्ञान सागराल उत्तीर्णस्मादगा परमात्मोतिशोभनम वह देव मनुष्य और पशु पक्षी आदि की योनि में भटकता रहता है यदि कभी समय के अनुसार शुद्ध हो गया तो उस अगाध अज्ञान समुद्र से पार होकर परम कल्याण का भागी होता है अज्ञान सागरो यव्यक्तो गाध उचते निम्जंति य भूतानि भारत भरत नंदन अज्ञान रूपी समुद्र अव्यक्त अगाध और भयंकर बताया जाता है इसमें असंख्य प्राणी प्रतिदिन घोते खाते रहते हैं यस्मादाधा उत्म सनातना पार्थिव राजन तुम मेरा उपदेश पाकर इस अव्यक्त अगाध एवं प्रवाह रूप में सदा रहने वाले भवसागर से पार हो गए हो इसलिए अब तुम रजोगुण और तमोगुण से भी रहित हो गए हो इतिश्री महाभारते शांति पर्वणी मोक्ष धर्म मणि वशिष्ठ कराल जनक संवाद समाप्त अष्टाधिकतम इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में वशिष्ठ कराल जनक संवाद के समाप्ति विषयक तीन सौ आठवाँ अध्याय पूरा हुआ